बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित नंदसहोदित श्रीनंद नंद, श्री नंद, नंद, नंद, नंद बंदेराधिकार चरणोदय गोपीजन सयूत बिंदव मनोहर वंशाकल्पतुवश्य पास पतितान पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मोक पंगु लघयत गिरी यम वंदे परमाधव बृंदावई तुलसीदेव पिया केश, भक्ति पदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर संकर्तने कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुर्भक्ति भोक्त भक्ति प्रमदा खुजगो ध्यम सदाभवीष्टोहम तेथास्प विरींचीपोथम वंदे महापुरश ते चरारिंद यद्लवनखचंदम छटाया विस्फुित किब बोधुस्वर्शी पूर्णाग्रसागर सारूर्ति साराधि का मई कदाको श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निंद सियादगदाधर शिवसादी श्री बिन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे आजान लंबित भुजौ कनका बो संकेतनकमलायताक्षजबुगधपाल बंदे जगत करुणा बतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नैषा मुतिस्ताबदूरो क्री स्त्री शो जो मही असंपाद विषेक निषिंचना वृणी जाव नैषातिस्ता बुकृकमाघि स्पृश्यात्नगमोजद मही असंपादरज विषेक निषिंचना वृणी तो जाब शिशिला भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपात को पूछा गया पहुपात कैन यू टेल अस द डेफिनेशन ऑफ साधु वेरी शॉर्टली पहुपात जी को पूछा गया थोड़ी सी शब्दों में आप बताओ एक लाइन में साधु कौन है शिलभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने उत्तर दिए ही, हि इज़ ऑलवेज बिजी टू डू समथिंग फॉर साधु गुरु वैष्णव ही साधु ही, हि इज़ ऑलवेज बिजी टू डू समथिंग अबाउट साधु गुरु वैष्णव एंड दिस मेटेरियल वर्ल्ड साधु गुरु वैष्णव भगवान ये जड़ के लिए जो कुछ ना कुछ करने के लिए मंगल करने के लिए हर वक्त व्यस्त रहते हैं इनके नाम साधु सीसिलो सिलो सरस्वती ठाकुर जी वैष्णव के इसी रचना में लिख दिए परिसाफा कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छारिया छेजारे सही तो वैष्णव कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी किसी भी हालत से किसी को छोड़ना मुश्किल है किसी का दिल से एक कनक मतलब अप्रियंसेस वैभव पैसा रुपया पैसा सब कुछ कामिनी जानते ही हो भोग का इच्छा कनक कामिनी प्रतिष्ठा का इच्छा भी नहीं ऐसा अगर हुए तो उसका नाम है साधु फिर दूसरी जगह प्रभुपाद जी इसी कीर्तन में बोले हैं वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा ताहा ना को ले वैष्णवी प्रतिष्ठा अगर इसका ऊपर ध्यान न्या दे तो उसको साधी नहीं बोला जाएगा वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते कौरों निष्ठा तहा ना को ले रविवे गौरा शास्त्र में स्वरूप लक्षण तत्ष्ठलखण का बारे में थोड़ा बहुत बताया स्वरूप लक्षण क्या है तत्स्थलक्षण क्या है बहुत समय लगे चर्चा करने के लिए लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना वैष्णवा का वैष्णवों का जो छब्बीस गुना बताया गया शास्त्र में इनमें किश्नोई का शरण दिस इज द वाइटल क्वालिटी किश्नोई का शरण ये किश्नोई का शरण ये गुण वैष्णव का अंदर साधु का अंदर नहीं है तो बाकी पौचीस गुण अगर भरपूर है तो कामयाब नहीं होगा छब्बीस गुणों में दिस इज द पिवोटेट क्वालिटी सेंटर पॉइंट क्वालिटी सेंटरिंग दिस क्वालिटी ऑल ऑल अदर क्वालिटीज कैन और अदर क्वालिटीज जितना सारे पच्चीस गुने हैं अनंत गुण कृष्ण भक्ति कृष्णगुण सकली संचार ये तो है ही है कृष्ण भक्ति कृष्ण कृष्णगुण सकली संचारी मतलब कृष्णों का जा, जो गुनावली है इसमें यह मत समझना जे कृष्ण भक्त कृष्णगुण सकली संचार्य मतलब भक्त भी रास करना शुरू कर दे। ये नहीं विचार है भगवान का भगवत्ता छोड़कर जो गुनावली भक्तों का अंदर जा सकता है वो सब गुण कृष्णों से भरपूर भक्तों का अंदर आ जाता है शास्त्रों में बताया गया जगदानंद पंडित जी सुंदर बताया कोलिकाल साधु पवा कोठिन जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आईला न दिया कलिकाल में साधु मिलना बहुत इट्स रियली ट्रिपिकल टास्क इसका बारे में खुल्लम खुल्ला खुल्लाम वन बाई वन पॉइंट चर्चा करें तो महीना भर चर्चा करे पूर्वी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा बहुत विचार गोस्वामी पाद ने लिखा है तो इधर जो बताया कृष्णाय को शरण इक्वालिटी प्रधान श्री चैतन्य महाप्रभु गौरा महाप्रभु संतों का वेश धारण करके जगत को शिक्षा देने के लिए सदोपासीमन धितम जकाय तम श्लोक इस है इसमें आगे चलकर सुंदर है सभक्तेभ्यो सुध्याम निज भजन मुद्राम उपदिशम सचैतन किंग में पुनरपिदी स्वर यदम यह बताया गया श्री चैतन्य महाप्रभु सभक्ति भो शुद्ध्याम निज भजन मुद्राम उपदिशं नहीं जो अपना जो भजन का सिक्रेसी कैसे आप भगवान का ओर चल पड़ोगे हाउ यू कैन बिकम साधु हाउ यू कैन इसका यचुअल एक्यूरेट प्रोसीज्यूर दिखा दिया श्री चैतन्य महापो जब भी भगवान का जो लक्षण है उसमें सरविदश्वर्यो का बारे में बताया गया ऐश्वर्य समग्र स्वीर स्वस्त्रियों इत्यादि श्लोक वैराग्यो भी रहे इसमें भरपूर यह से कृष्ण स्वरूप में ही है उसमें वैराग्य भरपूर आज चैतन्य तो स्वरूप में है तो कहना नहीं क्या क्योंकि कृष्णो पर शक् सक कर सकता यू कैन डाउट एक्सप्रेस डाउट अबाउट कृष्ण बट देर इज नो वे You cannot express नॉट एक्सप्रेसाट चैतन मातो क्योंकि उनका जिंदगी देखने से आपको पिघल जाएगा दिल क्या संतों का जिंदगी है जीवन होना चाहिए इसका लक्षण है गुरु जी को बच्चे बच्चा का मापी बार बार क्वेश्चन किया गुरु जी आप जब नित्य लीला में चले जाओगे और सारे गुरुवर्ग चला गया हमको कैसे जिएगा कैसे साधु संघ कैसे मिले गुरु जी एक उपदेश दे दिए बोले बेटा सुन ये वास्तव साधु मिलना आजकल का जमाने में इट इज टू टिपिकल संभव नहीं फिर भी संभव है अगर संभव नहीं बोले तो हम मायावादी है क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो अनंत ब्रह्मांडों को ऐसा करके चलाते हैं इसका कोई कैपेसिटी नहीं हि कैन नॉट डिप्यूट एक्चुअल मैसेजर टू आस टू डिलीवर आस वॉट यू से क्या बोल रहे भगवान का क्षमता नहीं है हम अगर बोले साधुगुरु वैष्णव दुनिया में नहीं है तो हम मायावादी। एक नंबर साधुगुरु वैष्णव है बट यू कैनॉट सी फॉल सी गो ब्रिथा अभिमान रहे तो हो नहीं सकता गुरुजी बता दिए साधु रिया भक्तिवीन ठाकुर जी ने बताए हे महोदय बेंगोली में हे महोदय बहु देश बहु ग्राम, बहु शहर घूरे एक वास्तव साधु संधान पावा बड़ो कठिन बेंगाली में देश ग्राम बहु छानबीन कर एक पक्का साधु मिलना मुश्किल है गुरुजी बोले देखो अगर ऐसा संत तुम्हारा तकदीर में ना मिले तो एक काम करना सी चैतन्य चरितम तो इज देर चैतन्य भागवत इस देर यू कैन गेट द एसोसिएशन ऑफ चैतन्य चरितम एंड चैतन्य भागवत एंड थ्रू दिस चैतन्य भागवत चैतन्य भागवत चैतन्य चरितम तो, चैतन्य महाप्रभु का सारे पार्षदों का संग हो जाएगा महाराज बार बार बोलते हो संघ करना संघ कर डू यू मीन संघ करने का अटेंशन प्लीज संघ करने का मतलब क्या है ठाकुर जी ने बताया संघ करने का माने है प्रति विनिमय करना भक्तिवीनोदुर बताया संघ करने का मतलब प्रतिथि विनिमय करना दुनियादारी का चीजों में यहां तक कि संतों का बेस लेकर भी दूसरे चीजों में भगवत तत्व तो छोड़कर अद्वय ज्ञान तत्व तो तो छोड़कर दूसरों दूसरे सारे दुनियादारी के चीजों में लगन लगे हुए हाउ ही कैन बिकम साधु अर्थास्त्र में खुल्ला खुला में बता दिया भयम द्वितीय विनिवेश तहत ईशाद अपेत विपर्य विपर्य अश्रृति भयम द्वितीय अविनिवेशतः सात तो सभी पर यह स्थिति तुम्हारा स्थिति नहीं भगवत स्थिति इफ देयर इज नो इंडक्शन ऑफ भगवत पावर भगवान का शक्ति का कोई तुम्हारे ऊपर आवेश नहीं है तो इवन नॉट ए साधु ये तत्व तो तो को चिल्ला चिल्ला कर बहुत जगह वृंदावन में नवद्वीप में चिल्ला चिल्ला कर गप बलने के लिए गौड़िया साधु नहीं है जब गुरु वैष्णव का ऊपर भगवान का आवेश ना हो जाए वो साधु का काम गुरु का काम नहीं कर सकता वो संभव नहीं है जब तक आवेश ना हो भागवत कथा भी संभव नहीं है ही कैन मेमोराइज सम्लो काज नॉट इज एक्चुअल फीलिंग अनुभव नहीं है सील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद प्रायश ये बात बोलते थे in the name of hari bhajan and hari katha those who are misguiding you all we common people want to be misguided by them this is the position that's why we are cheated not only that this has become a divine dispensation of this kali yuga so full we are hum log itna boka hai हरि कथा का नाम पे कीर्तन करो नित्य करो वृंदावन में जाओ खूब राबड़ी मलाई खाओ बा महाराज सत्संग हो गया फुल सत्संग तो तब बोला जाता है व्हेन यू कैन फील सम चेंज इन योर हार्ट तुम्हारा जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया तो वो साधु है नहीं तो साधु क्या बात का किसको साधु बोला जाता है शास्त्रों में बताएगा साफा जो जैसे स्पर्शमनी लोहे का संस्पर्श करने से इट कन्वर्ट आयरन इनटू गोल्ड स्पर्शमनी लोहे को सोने में बदल सकता है तो ये स्पर्शमनी इसका डेफिनेशन दिया हुआ है चैतन्य तो चौथा में अगर किसी संतो का संस्पर्श में तुम्हारा जिंदगी में धक्का नहीं आया चेंजेस नहीं आया शुद्धता प्यूरिटी नहीं आया जितना लंबा चौड़ा प्रवोचन सुन लो साधु साधु का स्वरूप क्या है हाउ यू कैन सो सो टॉल सो नाइस फिगर है फुल साधु का डेफिनेशन क्या ये सब बता दे जाए वेदांत तो सूत्र से एक एक करके सूत्र लेकर तो चौंक जाओगे जिंदगी में सुने नहीं हो यू हैव नेवर हार्ड साधु का स्वर है शब्द ब्रह्मो का स्वरूप है वो साधु है जिसका जिंदगी शब्द ब्रह्म का पति जिसको देखोगे तो तमाम भगवान का अनुभव आ जाए जिसका अंदर में कोई गंदगी नहीं है मेटीरियल साउंड का काल अगर ये लोग तो बांध दिया महाराज ये डिस्काशन करो ये लोग को समझाने के लिए बहुत सारी चीज बोलना पड़ता है पर इफ आई गाव गो आउट ऑफ दिस टॉपिक देन आई एम फुल हाउ आई कैन डिस्कस ओपनली पॉइंट सम बात यह है श्री चैतन्य चर्ध्या में तो देखो एक उदाहरण मिसाल देने से आई थिंक अच्छा होगा चैतन्य चौधा में तो देखो श्री सी सिलो हरिदास ठाकुर बेनापोल में अपना आश्रम पर बैठकर तीन लाख हरिणाम ले रहे इसमें बदमाश जो है वहां का रामचंद्र खान उन्होंने एक प्रॉस को भेजा टॉप मोस्ट प्रॉस उसको भेजे उसको जाओ उसका चरित्र चरित्र खराब कर दो उसका ईर्षा हो गया क्योंकि साधु का पीछे अनायास दुनिया का प्रतिष्ठा आता है साधु का बहाना पे जो लोग को ठगता है उसका पीछे और भी ज्यादा प्रतिष्ठा आ रहा है ये भी मजे का बात है आदमी इतना गिर गया है दे हैव नो रियलाइजेशन एट ऑल महाराज एक बात सुन लो ये हमारा बात नहीं परम पूज्यवत बात केशव गुस्से महाराज का बात बहुपत का बात आदमी जितना ऊंचा संग करे उतना ही उतना रियलाइजेशन ऊपर जाता है आप लोग नीचा संग करते हो दैट्स वाई यू कैन नॉट डिटेक्ट साधु चिन्हने के लिए तुमको भजन करना पड़ेगा स्पेकुलेशन होगा नहीं मेंटल स्पेकुलेशन होता नहीं पापा जी ने बताए जे ये जो चिंता हम लोग चिंता करके सोचते हैं कैसा साधु होगा नहीं होगा ये होगा नहीं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दुल्यूट ट्रूथ अपराकृत सत्व का रास्ते पे चलना शुरू करो तो यू विल हैव टू डिस्कार्ड ऑल दिस थिंग स्पेकुलेशन आई हैव ब्रेन अरे इतना एडुकेशन नहीं हम समझ नहीं सकता क्या समझ सकता है यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ हिरण्यकसिबा बोले अरे दुनिया को हम बस में ला सकता है यू कैन कंट्रोल द होल्ड वर्ल्ड यू आर फूल यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ हिरण्य अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता वो दुनिया को कंट्रोल करने जाए हाउ पोस आज साधु का कैसा होता है साधु का पीछे ऑटोमेटिकली हो जाता है साधु का पीछे दुनिया जो वस्तव साधु का पीछे कैसे होता है इसका तो कारण होगा रूप गोसमीपाद का वो उसे चर्चा करने लंबा चौड़ा व्याख्या होगी लेकिन आनंद होगा एक साधु वो है जिसको देख के पूरा ये जो जीव जगत का कल्याण हो सकता है रूप गोसमीपाद बताए रूप गोस्वामी जी प्रणनम सर्व णनम सर्व जगत एक साधु उसका कोई पैसा नहीं निस्किंचन फिर भी उसका पास जाओ ना जाने क्या कुछ दे दिया हमको फुल आएगा जो अपराधी है उसका बारे में हम नहीं बोलते रामचंद्र खान ने उसको गिराने के लिए भेज दिया प्रतिष्ठित संतों को जिसका अंदर में कोई दूजा दूसरा भावना नहीं है एक भागवत तत्व अद्वैज्ञान तत्व उसका साथ आपका कोई चालाक नहीं चलेगा भागवत में बहुत सारा शोक है सब बताने में टाइम लग जाएगा कभी छह सात दिनों में अगर समय हो तो बताएगा तो वहां ये जो भेजा गया लक्ष्मी हीरा को लक्ष्मी हीरा को वो जाके हरिदास ठाकुर को तीन रात तक डिस्टर्ब किया जो रात वो प्रस वो जो दुष्टा रमनी जाके हरिदास ठाकुर डिस्टर्ब किया हरिदास ठाकुर ऐसा अंग भंगी किया को कोई आदमी का रहना संभव नहीं है नोबडी कैन रिजिस्ट हरिदास ठाकुर ने इशारा करके बोला आप मेरा संख चाहते हो, हो जाएगा रुक जाओ हम नाम भजन में है ना तीन लाख नाम हमारा व्रत है व्रत खत्म हो जाए हम शी नाम जो का व्रत लिया है डेली इतना नाम करना है वो उसको खत्म हो जाए तो आपका संग करेंगे हम पहला दिन गया दूसरा दिन गया तीसरा दिन जब लोग कह रहे बोले अरे महाराज आपने तो क्या कमाल का बात कहते हो आज दो दिन एक दिन हो गया दो दिन हो गया तीसरा दिन भी जा रहा है हैं आप बोल रहे हो मेरा संग होगा कब होगा जब दो दिन गया तीसरा दिन लक्ष्मी आके तुलसी को दंडवत करके परिक्रमा करके जो हरिदास ठाकुर का बास बैठ के हरिनाम सुनना शुरू कर दिया बस रात खत्म होने का साथ साथ ही लख हरिदास ठाकुर के चरण में गिर गया कैसे गिर के बोलने लगे ठाकुर मेरा उद्देश्य यह था आपको गिराने का चक्कर में था मैं हमको ये दुष्टों ने भेजा था हरिदास गुरु बोले हमको मालूम था पहले हमको मालूम था पहले इसीलिए मैं तीन दिन इधर आपके लिए रुका हुआ हूं नहीं तो कब का हम चला जाता टू डिलीवर यू वो गिर गया चरण में हमको बचाओ हो गया कैसे हुआ हरिदास को झूठा बोला आपका संग होगा हरिदास को झूठा बोला क्या संग होगा संघ का मतलब अभी संघ का व्याख्या क्या किया प्रीति विमय संघ का एक्चुअल नॉट मेटीरियल बॉडी कनेक्शन वास्तव संघ परिभाषा होता है आपका साथ वास्तव प्रतिमरियल प्रति नहीं है तो हरिदास ठाकुर ने वो किया झूठा नहीं हुआ। तीन रात बीतने का साथ साथ ही कुड कन्वर्ट हार्ट उसका मन को जीत लिया और हरिदास ठाकुर उनको ऐसा बना दिया चैतन्य चैतन्य तो कहते हैं जो शास्त्र में तो बताया गया साधु होता है क्या स्पर्श जिसको स्पर्श कर दे वो तो सोने बन जाता है लेकिन शास्त्रकार चैतन्य चैतन तो बताया हरिदास ठाकुर लखीरा को स्पर्श करके सोने नहीं बनाया तो क्या बनाया दूसरा एक स्पर्शमणि बना दिया टच स्टोन ताकि हरिदास ठाकुर लाखों लाखों आदमियों को उद्धार कर सके समझा मेरा बात सोने में कन्वर्ट नहीं किया दूसरा एक स्पर्शों नहीं बना दिया ताकि पूरा तमाम दुनिया को वो बेशा आज वो इतना बड़ा भक्तिमती हुई जो आचार्यों का काम कर रही है सी चेंज योर हार्ट माय हार्ट हाउ इज दैट पॉसिबल साधु का जितना सारे लक्षण है बताने जाओ तो वो तो टाइम है नहीं जो श्लोक शुरू कर दिया वो श्लोक सुन लो दोबारा सुन के खत्म करे उसमें माने भी आपका समझ में आ जाएगा नैसांग मती साब दूर क्रमांग्रिंग स्पृश्य तनाथ आप गो यदर्थ हो मोह पद ओ विषेकम निषकिचन न वृणित जब तक शांतो महात्मा ऊंचा परमंशु का चरण धूलि पे आपको स्नान स्नान जब तक ना हो ये संभव नहीं है दुनिया जहां का तहा परे रहे बांछा कल्पर वोश्य की पासिंद बचा पति धान अंग